महाभारत कर्ण पर्व एक तमोध्या अर्जुन और भीमसेन के द्वारा कौरवीरों का संहार तथा कर्ण का पराक्रम संजय उच तम प्रया तम महावे गैअ अश्विकपिवरधज युद्धायाभ्य द्रुवन वीरा संजय कहते राजन जिनकी ध्वजा में श्रेष्ठ कपि का चिन्ह है उन वीर अर्जुन को महावेशाली अश्व द्वारा आगे बढ़ते देख कौरव दल के नब्बे वीर रथियों ने युद्ध के लिए धावा किया कृत्स का घोरम शपथम पारलौकिकम्रू नरव्याघ्र नरव्याघ्रमणे अर्जुनम उन नरव्याघ संप वीरों ने परलोक संबंधी घोर शपथ खाकर उर्स सिंह अर्जुन को रणभूमि में चारों ओर से घेर लिया कृष्ण शैतान महावेगा अश्वान कांचन भूषणान मुक्ता जाल प्रतिक्ष तत्पश्चात कर्ण, कर्ण के रथ की ओर जाते हुए शत्रन धनंज को की वर्षा से घायल करते हुए रथियों ने उन पर आक्रमण कर दिया। सर्वां नीर अर्जुनो सारथी धनुष और ध्वज सहित उवली के साथ आक्रमण करने वाले उन सभी नब्बे वीरों को अर्जुन ने अपने पहने बाणों द्वारा मार गिराया ते पतंत हता बाणे नाना रूपय किरीट नाम सभी यथा सिद्धा स्वर्ग पुण्यक्षय तथा किरेट अर्जुन के चलाए हुए नाना प्रकार के बाणों से मारे जाकर तक रथी, होने पर विमान सहित स्वाम निर्भया भरत श्रेष्ठम अभ्यवर तुण तदनंतर रथ हाथी और घोड़ो सहित बहुत से कौरव भी निर्भय हो भरत भूषण अर्जुन का सामना करने के लिए आए महासैन्यम आपके पुत्रों की विशाल सेना में मनुष्य और अश्वत्व तो थक गए थे परंतु बड़े बड़े हाथी उद्धत होकर आगे बढ़ रहे थे उस सेना ने अर्जुन की गति रोक दी। तोमर गदा दीक्षा मे स्वासाह नंदन उन महाधनुर कौरों ने कुरुकुल अर्जुन को शक्ति ऋष्टि तोमर प्रास गदा खडग और बाणों के द्वारा ढक दिया समंततः क्षे सूर्य श्रि समय परंतु जैसे सूर्य अपने किरणों द्वारा अंधकार को नष्ट कर देता है उसी प्रकार पांडपुत्र अर्जुन ने आकाश में सब ओर फैली हुई उस बाण वर्षा को छिन्न भिन्न कर डाला तथोक्षा तो मैत्री त्रयो दस पार्श्व तो तव पुत्रस्य तब आपके पुत्र दुर्योधन की आज्ञा से नक्ष सैनिक तेरह सौ मत हाथियों के साथ आ पहुंचे और पार्श्वभाग में खड़े हो अर्जुन को घायल करने लगे कर्ण नालिक नाराच तो मप्रास मुसलई भिन्द पाले सस्थम पार्थ मार्दयन उन्होंने रथ पर बैठे हुए अर्जुन को कर्णि नालिक नाराज तोमर मूसल प्राश भिंदीपाल और शक्तियों सहित द्वारा घरी चोट पहुंचाई। ताम शस्त्रवृष्टिम अतुला द्वीपहस्त प्रवेरिता चिक्षेद निशल अर्धचंद्रय सफा गुण हाथियों की सुणों द्वारा की हुई उस अनुपम शस्त्र वर्षा को अर्जुन ने तीखे भल्लो तथा अर्ध चंद्रो से नष्ट कर दिया नाना तपां ताक अथता ध्वजारोहण गिन फिर नाना प्रकार के चिन्ह वाले उत्तम बाणों द्वारा पताका ध्वज और सवारों सहित उन सभी हाथियों को उसी तरह मार गिराया जैसे इंद्र ने व्र के आघातों से पर्वतों को धराशाई कर दिया था ते हतापे ज्वाला इवा सोने के पंख वाले बाणों से पीड़ित हुए वे सुवर्ण मालाधारी बड़े बड़े गजराज मारे जाकर आग की ज्वालाओं से युक्त पर्वतों के समान धरती पर गिर पड़े मनुष्य प्रजानाथ धनुष की ट्वनि बड़े जोर जोर से सुनाई देने लगी चिगार और आर्तनाद करते हुए मनुष्यों हाथियों तथा घोड़ों की आवाज भी वहाँ गूंज उठी कुंजरा हताज दुद्रुवस्ते समत अश्वास्धारोहा राजन घायल हाथी सब और भागने लगे जिनके सवार मार दिए गए थे वे घोड़े भी दसों दिशाओं में दौड़ लगाने लगे रथाहीन आजावा गंधर्व नगर आकारा दस्यंते महाराज गंधर्व नगरों के समान सहस्त्रों विशाल रथ रथियों और घोड़ों से हीन दिखाई देने लगे अश्वारोहा महाराज धावमाना धावम तत्र दृश्य निहता पार्थ सायक राजेन्द्र अर्जुन के बाणों से घायल हुए अश्वाही भी जहां तहां इधर उधर भागते दिखाई दे रहे थे तस् क्षण पांडव बा अदृश्यत यो वारणाशिको जयधि उस समय पांडपुत्र अर्जुन की भुजाओं का बल देखा गया उन्होंने अकेले ही युद्ध में रथों सवारों और हाथियों को भी परास्त कर दिया असंक्ता रणम प्रति हया नागा रथाश नोर्जुनम अभ्यो राजन तदनंतर पृथक पृथक में हाथी घोड़े और रथ पुनः युद्ध स्थल में लौट आए और अर्जुन के सामने गर्जना करते हुए game धनंजय रही नरेश्वर भरत श्रेष्ठ तदनंतर अर्जुन को तीन अंगों वाली विशाल सेना से घिरा देख भीम मरने से बचे हुए आपके कतिपय रथियों को छोड़कर बड़े वेग से धनंजय के रथ की ओर दौड़े तत सत्त सैन्यूय माथुरम दृष्टवाजुनम तदा भीम जगाम भ्रातरम प्रति उस समय आपके अधिकांश सैनिक मारे जा चुके थे बहुत से घायल होकर आतुर हो गए थे फिर तो कौरव सेना में भगदड़ मच गई यह सब देखते हुए भीमसेन अपने भाई अर्जुन के पास आ पहुंचे हताबशिष्टा तुर्गान अर्जुन न महाबलान धीमो व्यधम श्रांत हो गमसेन अभी थके नहीं उन्होंने हाथ में गदा ली उस महासमर में अर्जुन द्वारा मारे जाने से बचे हुए महाबली घोड़ों और सवारों का कर डाला काल रात्रुग्राम नागा सुभोजना ततो तथो ग्रेसु समारान्यवर हाँ नरेज तदन भीमसेन ने काल रात्रि के समान अत्यंत भयंकर मनुष्यों हाथियों और घोड़ों को काल का द्रास बनाने वाली परकोटो अट्टालिकाओं और नगर द्वीपों को भी विदिर्ण कर देने वाली अपनी अति दारूण गदा का वहाँ मनुष्यों गजराजों तथा तो अश्वों पर तीव्र वेग से प्रहार किया उस गदा ने बहुत से घोड़ों और घुड़सवारों का संहार कर डाला का नरान स्वाणव बोथया मास गे पतन हताह पांडुपुत्र भीम ने काले लोहे का कवच पहने हुए बहुत से मनुष्यों और अष्टों को भी गदा से मार गिराया वे सब के सब करते हुए प्राण शून्य होकर गिर पड़े संतो वसुधाम दंतो वग्न मूर्धा कृजना घायल हुए कौरव सैनिक खून से नहा कर दांतों से ओट चबाते हुए धरती पर सो गए थे किन्ही का माथा फट गया था किन्ही की हड्डिया चूर चूर हो गई थी और किन्ही के पांव उखड़ गए थे वे सब के सब मांस मांसभक्की पशुओं के भोजन बन गए थे श्रृंग तृपतिम आनति तस्थ कालरात्रि वह गुर्लभ कालरात्रि केत्रुओं के रक्त मांस और चरबी से तृप्त होकर उनकी हड्डियों को भी चबाए जा रही थी सहस्राणी तथा स्वाम्वा पत्य भूयसा भीमोभ्यवत संक्रद्धौ गए तथा दस हजार घोड़ों और बहुसंख्यक पैदलों का संघार करके क्रोध में भरे हुए न हाथ में गदा लेकर इधर उधर दौड़ने लगे गदा पहाड़ी तो भारत का। में काल दंडो भरत नंदन सेन को गदा हाथ में लिए देख आपके सैनिक काल दंड लेकर आया हुआ यमराज मानने लगे सो मातंग संक्रोध पाण्डु तवेश प्रविवेश सहसागर जता मतवाले हाथी के समान अत्यंत क्रोध में भरे हुए पांडुनंदन भीमसेन ने शत्रुओं की गज सेना में प्रवेश किया मानो मगर समुद्र में जा घुसा हो विगाज अच गजानिकम प्रगृह महतिम गदाम गुद्ध तम साधन विशाल गदा हाथ में ले अत्यंत कुपित हो भीमसेन ने हाथियों की सेना में घुसकर कर उसे क्षण भर में यम लोग दिया गजान शा सारोहां सपताकिन पश्याम सवारों और सहित मतवाले हाथियों को हमने पंखधारी पर्वतों के समान धरासाई होते दिखा था। हा पुनः स्वरतम पृष्ठात महाबली भीमसेन उस गज सेना का संहार करके पुनः अपने रथ पर आ बैठे और अर्जुन के पीछे पीछे चलने लगे तथा महाराज महाराज उस समय समय भीमसेन और अर्जुन के अस्त्र शस्त्रों से घिरी हुई आपकी अधिकांश सेना उत्साह शून्य विमुख और जड़वत हो गई विलंब मानम गलभम अवस्थित दृष्टि प्राक्षाद्य बाण ही अर्जुन प्राणताप उस सेना को जड़वत उद्योग शून्य एवं दे देख अर्जुन ने प्राणों को संतप्त कर देने वाले बाणों द्वारा उसे आच्छादित कर दिया मातंगा युद्धस्थल में गांडी धारी अर्जुन के बाणों से छिदे हुए मनुष्य घोड़े रथ और हाथी केसर युक्त कदंब पुष्पों के समान सुशोभित हो रहे थे ततःाम नरासुनागा महानृप नुर अर्जुने सुभि नरेश्वर तदनंतर मनुष्य घोड़ों और हाथियों के प्राण लेने वाले अर्जुन के बाणों द्वारा हत होते हुए कोरों का महान होने लगा त्रस्तम परस्परम अलात चक्रवत भ्रम महाराज उस समय अत्यंत भयभीत हो हाहाकार मचाती और एक दूसरे के आड़ में छिपते हुए आपकी सेना अलाथ चक्र के समान वहां चक्कर काटने लगी तथा स्तन तुद्धमों की सेना के साथ महान युद्ध होने लगा उसमें कोई भी ऐसा रथ सवार घोड़ा अथवा हाथी नहीं था जो अर्जुन के बाणों से विदिर्ण न हो गया हो सरेचन्न आदिप्त से उस समय सारी सेना जलती हुई सी दिखाई देती थी बानों से भिन्न हो गए थे तथा वह खून से लथपथ खिले हुए अशोक वन के समान प्रदीत होती थी प्राप्य तत्सैन्यप्य फालगुन शतु शत्रुतापन तत्राद अपस्याम सत्रों को तपाने वाले अर्जुन को सामने पाकर तीखे से मारी जाती हुई कौरवा सेना ने युद्ध नहीं छोड़ा भरतभूषण वहां हम लोगों ने कौरव योद्धाओं का यह अद्भुत पराक्रम देखा कि वे मारे जाने पर भी अर्जुन को छोड़ नहीं रहे थे तम दृष्टवा निराशा समपद्यंत निरा समे कर्णचित सभ्यसाची अर्जुन को इस प्रकार परम प्रकट करते समस्त कौरव सैनिक कर्ण के जीवन से निराश हो गए अभिषम्त सरसंपात सर संवे मतन कुरभिता गांधी बधन गांधीधारी अर्जुन के द्वारा परास्त हुए कौरव योद्धा सम्रांगण में उनकी बाण वर्षा को अपने लिए असह्य मानकर युद्ध से पीछे हटने लगे तेहित्वा समरे चुक्रापिशम बाणों से बिंध जाने के कारण वे भयभीत हो रणभूमि कर्ण को अकेला ही छोड़कर संपूर्ण दिशाओं में भाग चले किन्तु तो अपनी रक्षा के लिए सूत पुत्र कर्ण को ही पुकारते रहे अभ्य द्रवतान पार्थ किरण सरसतान बहुन हरसेन पांडवान् जोधान भीमसेन पुरोगमान कुंती कुमार अर्जुन सैकड़ों बाणों की वर्षा करते और भीमसेन आदि पांडव योद्वाओं का हर्ष बढ़ाते हुए आपके उन सैनिकों को खदेड़ने लगे उत्तरास्तय महाराज कर्ण रथम प्रति अगाधे मज्जताम तेजाम दीप कर्ण औ भवत महाराज इसके बाद आपके पुत्र भाग कर कर्ण के रथ के पास गए वे संकट के अगाध समुद्र में डूब रहे थे उस समय कर्ण ही द्वीप के समान उनका रक्षक हुआ गुरु महाराज निर्विशाह पन्नगा इव कर्णम एव पलीयन भयादगा महाराज कौरव विश्र ही सर्पों के समान गाणीधारी अर्जुन के भय से कर्ण के ही पास छिपने लगे यथा सर्वाणी भूता मृत्यु धर्म में कर्मवंती तथा तथा कर्ण तथा कर्ण महेश्वर संपुत्रस्त न उपालीयतरासान पांडवश महात्म मे नरेश जैसे कर्ण जैसे कर्म करने वाले सब जीव मृत्यु के से डर से डरकर धर्म की ही क्षण लेते हैं उसी प्रकार आपके पुत्र महामना पांडपुत्र अर्जुन के भय से महाधर्मधर कर्ण के ही ओट में छिपने लगे थे तान सौहृद परिक्लिंद विस्म स्थान सरातुरा माँ भेत्यभ्रवित कर्णो सभी तो मामिचल कर्ण ने उन्हें खून से लथपथ संकट में मगन और बाणों की चोट से व्याकुल देखकर कहा वीरों डरो मत तुम सब लोग निर्भय होकर मेरे पास आ जाओ संभग्नम ही दृष्ट्वा दृष्टवा बलात्थिन ताबक धनुर्विस्फारियन कर्ण तस्थ शत्रुज खान शयाम अर्जुन ने बलपूर्वक आपकी सैनिकों भगा, सेना को भगा दिया है यह देखकर कर्ण शत्रुओं का वध करने की इच्छा से धनस्थान कर खड़ा हो गया तादृतान कुर दृष्टवा कर्ण शत्र संचि पार्थस्वे दध्रे मन स्वस शस्त्र धारियों में श्रेष्ठ कर्ण ने कौरव सैनिकों को भागते देख खूब सोच विचार कर लंबी सांस लेते हुए मन ही मन अर्जुन के वध का निश्चय किया विस्फार विस्फार्य सोमह चापम पुनराधावत पंचाला पुनराधावात पश्चाचि तत्पश्चात धर्मात्मा अधीरत पुत्र कर्ण ने अपने विशाल धनुष को फैलाकर अर्जुन के देखते देखते पुनः पांचाल योद्धाओं पर धावा किया तथा यथामेघा यदि पांचाल नरेश के नेत्र रोष से लाल हो गए जैसे बादल पर्वत पर पानी बरसाते हैं उसी प्रकार वे क्षण भर में कर्ण पर बाण समूहों की वर्षा करने लगे ततः सहसाणी कर्ण मुक्ता प्राणधारियों में श्रेष्ठ मान्य वर्ण तदनंतर कर्ण के छोड़े ही सहस्रो बाण पांचा को प्राणहीन करने लगे तत्शब्दों महाथी पंचालाना महावती वध्यता सुतपुत्रेण मित्रा मित्र गृहिना महामने महामते वहां मित्र का हित चाहने वाले सूत पुत्र कर्ण के द्वारा मित्र के ही भलाई के लिए मारे जाने वाले पांचालों का महान आर्तनाद होने लगा महाभारत कर्ण कर्णपर्वी संकुल युद्धे युद्ध एकाशीतमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत कर्ण पर्व में संकुल युद्ध विषय इक्यासीवा अध्याय पूरा हुआ